विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी उनका विवाह होता है स्त्री अपने पति के साथ घर आती है इसे गौना कहते हैं छोटी उम्र का विवाह पहला विवाह समझा जाता है और वे पृथक रूप से महिलाओं और अपने माता पिता के साथ बड़ी होती हैं जब वे बड़ी होती जाती हैं तो एक दूसरा धार्मिक कृत्य होता है जिसे गौना कहते हैं तब से वे साथ रहते हैं पर पति के माता पिता के साथ एक ही मकान में जब वधु माता हो जाती है तब वह भी अपने समय में घर की मालकिन बन जाती है इसके बाद दूसरा विचित्र भारतीय नियम आता है मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि प्रथम दो या तीन जातियों की विधवाओं को पुनर्विवाह करने की आज्ञा नहीं है यदि उनकी इच्छा भी हो तो भी वे ऐसा नहीं कर सकती अवश्य यह बहुतों पर अत्याचार जैसा है सभी विधवाएँ इस नियम को पसंद करती हों ऐसा तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि विवाह न करने से ब्रह्मचारिणियों की भांति जीवन बिताना उनके लिए आवश्यक हो जाता है ब्रह्मचारिणी को मछली मांस नहीं खाना चाहिए शराब नहीं पीनी चाहिए रंगीन कपड़े नहीं पहनना चाहिए इसी प्रकार के और भी बहुत से नियम हैं हमारा साधुओं का देश है सदा तपस्या करते रहते हैं और यह हमें पसंद भी है अतः आपने देखा एक स्त्री न तो शराब पीना पसंद करती है और न मांस खाना जब हम लोग विद्यार्थी थे तो हम लोगों को यह अखरता था पर लड़कियों को नहीं हमारी स्त्रियां मांस खाने की बात को पतित होना मानती हैं कुछ जातियों के पुरुष कभी कभी मांस खा भी लेते हैं किंतु स्त्रियां नहीं फिर भी पुनर्विवाह की आज्ञा न पाना अनेक स्त्रियों के लिए जुल्म हो सकता है मुझे इस विश्वास है किंतु तो हमें इसके मूल तत्व की ओर ध्यान देना चाहिए वे विशेष रूप से समाज परक हैं प्रत्येक देश के उच्च वर्णों में जैसा आंकड़ों से पता चलता है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है क्यों इसलिए कि उच्च वर्णों में स्त्रियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सुख से जीवन व्यतीत करती हैं उन्हें कुछ काम धाम नहीं करना पड़ता और शांत शौकत में तो सालोमन को भी उनके सामने लज्जित होना पड़ता है उनकी तो मानो बिल्लियों की तरह नौ जिंदगियां हैं जैसा भारत में कहा जाता है और बेचारे लड़के वे तो मक्खियों की मौत मरते हैं हमें आंकड़ों से पता लगता है कि लड़कियां बहुत थोड़े समय में लड़कों से संख्या में आगे बढ़ जाती हैं आज भले ही वैसा न हो क्योंकि आजकल वे भी लड़कों की भांति कठिन से कठिन काम कर रही हैं उच्च वर्णों में लड़कियों की संख्या निम्न वर्णों की अपेक्षा बहुत अधिक है निम्न वर्णों की परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है वे सभी कठिन परिश्रम करते हैं स्त्रियों को तो और भी कठिन एक अमेरिकन यात्री मार्क ट्वेन भारत के संबंध में लिखते हैं पाश्चात्य देशी आलोचकों ने हिंदुओं के रीत रिवाज के संबंध में चाहे जो कहा हो किन्तु मैंने भारतवर्ष में कभी किसी स्त्री को बैल के साथ हल में जोते जाते या कुत्ते के साथ गाड़ी खींचते नहीं देखा जैसा यूरोप के कुछ देशों में होता है मैंने भारतवर्ष के खेतों में स्त्रियों को काम करते नहीं देखा रेल में से देखने पर दोनों ओर सांवले बिना कपड़ा पहने मनुष्य और लड़के खेतों में काम करते दिखाई पड़ते हैं किंतु एक भी स्त्री दिखाई नहीं पड़ती मैंने दो घंटे में एक स्त्री को भी खेत में काम करते नहीं देखा भारत में सबसे निम्न जाति की स्त्रियां भी कोई कठिन काम नहीं करती दूसरे देश की उसी परिस्थिति वाली स्त्रियों की अपेक्षा उन्हें कम काम करना पड़ता है और खेत तो वे कभी जोतती ही नहीं